गीता तत्वचिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति कुछ लोग प्रस्तुत श्लोक का ऐसा शब्दार्थ करते हैं कि जो मेरे साथ जैसा बर्ताव करता है मैं भी उससे वैसा ही बर्ताव करता हूं और इसका यह तात्पर्य लेते हैं कि दुष्ट के प्रति दुष्टता करना सठ के प्रति सठता करना शत्रु के प्रति शत्रु का सा व्यवहार करना आदि धर्म है पर यह सही नहीं है इससे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहां भगवान का आशय मात्र इतना ही है कि व्यक्ति मुझे जिस रूप में चाहता है उसके सामने मैं उसी रूप में आता हूं वह मेरे पास जैसी मनोभावना लेकर आता है उसी के अनुरूप उसे फल प्रदान करता हूं यदि कोई मेरे निर्गुण निराकार रूप का चिंतन करते हुए मेरे स्वरूप का ज्ञान चाहता है उसके समक्ष अपने प्रकृत स्वरूप को उद्घाटित कर मैं उसे मुक्त कर देता हूँ और जो भक्त किसी विशिष्ट रूप में मुझे प्राप्त करना चाहता है उसके समक्ष उसी रूप में आविर्भूत होकर मैं उसकी भक्ति को पुष्ट करता हूँ सार्थत्व यह कि साधक अपने मनोनुकूल चाहे जिस रास्ते से ही क्यों न चले अंततोगत्वा वह उसी एक भगवान के पास पहुँच जाता है जैसा कि कहा भी है सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति अर्थात सब देवताओं को किया हुआ नमस्कार परमेश्वर को ही पहुँचता है श्री भगवान आगे कहते भी हैं कि ये प्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता तेपिमा कौनते यजंत्य अविधिपूर्वकम जो लोग श्रद्धा श्रद्धापूर्वक दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं पर हाँ अविधिपूर्वक जो अन्य देवताओं की विधिपूर्वक पूजा है वही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा है यहाँ पर विधि और अविधि शब्दों का तात्पर्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करना ही उचित होगा प्रश्न उठता है कि जब विश्वरूप वासुदेव सबके लिए समान है और उनकी उपासना मनुष्य को मोक्ष रूप शाश्वत फल प्रदान करती है तब वह विभिन्न देवताओं के पीछे पड़कर अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों करता है वह सीधे भगवान को ही क्यों नहीं भजता इस पर कहते हैं कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम हिमानुषेलो के भवति कर्मजा इस लोक में कर्मों की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं का यजन करते हैं क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म जनित सिद्धि शीघ्र होती है एक सौ चौतीस ज्ञान का मार्ग धैर्यवान के लिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं क्योंकि ज्ञान का फल बड़े विलंब से मिलता है न जाने कितने जन्मों की साधना के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्ति की साधना फलवती होती है सब लोगों में तो इतना धीरज होता नहीं कि ज्ञान साधना के फल की अविचलित होकर प्रतीक्षा कर सके मनुष्य तो तुरंत फल चाहता है कर्म ही उसे शीघ्र फल प्रदान कर सकता है आज उसने कर्म किया और वह आज अभी ही में इस कर्म का फल पाना चाहता है बल्कि जो कहे वह शीघ्र से शीघ्र अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल पाने के लिए लालायित रहता है ऐसा व्यक्ति भगवान के पास कहाँ जाएगा भगवान के पास या तो ज्ञानी जाता है या भक्त ज्ञानी और भक्त दोनों कर्म फल नहीं चाहते ज्ञानी अपने को अकर्ता मानता है और समझता है कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही है और वह इसी अकर्ता भाव में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाना चाहता है भक्त अपने कर्म का कर्तापन और फल का भोगतापन अपने प्रेमास्पद भगवान को सौंपकर केवल उनके चरणों की भक्ति चाहता है अब ऐसे उन्नत मना साधक भला कितने हो सकते हैं और सब लोग तो अपने कर्मों का फल हाथों हाथ ही पाना चाहते हैं इसीलिए वे अन्य देवताओं का यजन करते हैं वे देवता शीघ्र प्रसन्न होकर उनके कर्मों को सफलता प्रदान करते हैं